भाई टीम ए के ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी श्रेयस शिंदे ने विक्रांत के सूजे हुए हुए चेहरे को देखते कहा क्या हुआ तुम्हें इतना तो कोई क्रिमिनल पकड़ते वक्त भी चोटिल नहीं होता तुम ट्रेनिंग के लिए ही गए थे ना कि किसी मिशन पर थे ए मुझे पता है कि क्या हुआ विक्रांत सर ना वहां किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ छेड़कानी कर रहे थे तब उसके बॉयफ्रेंड ने इनकी पिटाई कर दी सुनिधि हंसते हुए कहा विक्रांत उन दोनों को सच्चाई बता देना चाहता था वो कहना चाहता था कि वो कितनी बहादुरी से नैना गए कहा कर कर तो hey, चुप करो मुझे चोट लगी है तुम्हे तो हालचाल पूछना चाहिए कि मजाक बना रही हो तुम हम्म hm, में मजाक नहीं बना रही अच्छा इतना बस बता दो यही हुआ था ना वहा आपको किसी लेडीज पुलिस वाले बॉयफ्रेंड नहीं पीटा था ना है ना? आहा? ओ बस करो बकवास बंद करो अपनी ये बताओ उसका क्या हुआ अभी उस लड़की वाला केस सॉल्व हुआ कि नहीं उस आदमी को दोबारा नहीं पकड़ा तुम लोगों ने विक्रांत ने सीरियस होते हुए पूछा नहीं सर इतना पता चला है कि उसका नाम योगेंद्र चोपड़ा है वो आई थिंक जिम्नास्टिक का प्लेयर भी रह चुका है स्केटिंग वगैरह भी करता है उस दिन भी ऐसे ही भागा था और हैरानी की बात यह है कि उस दिन भागने के बाद से लेकर अब तक उसका कुछ पता नहीं लग सका है पता नहीं किस कोने में छुपकर बैठा है पूरी टीम परेशान है संगीता मैडम भी बहुत टेंशन में है अच्छा कहीं उसके पास कोई गायब होने वाली जादुई शक्ति तो नहीं है विक्रांत ने कहा या सर भी क्या मजाक कर रहे हैं हम पुलिस वाले है कोई जादू का शो नहीं कर रहे हमें टाइम भी नहीं मिला वरना उसके फोन को ही सर्विलांस पर डाल दिया गया होता विक्रांत आश्चर्य में पड़ गया यहां से उसे एक बात तो समझ में आ रही थी कि वो आदमी जल्दी जल्दी में पुलिस से बचकर भागा जहां तक है क्या उसके पास ज्यादा पैसे वगैरह नहीं होंगे लेकिन चांसेस इस बात के भी हैं कि वो कहीं शहर से बाहर ना निकल गया हो अगर हम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर नजर रखे तो हम उसे बाहर जाने से रोक सकते हैं विक्रांत ने कहा वो तो है दूसरी चीज ये भी है कि हमें जहां तक पता चला है कि वो शहर से बाहर अभी तक नहीं गया है 80 परसेंट चांस है कि वो अभी शहर में ही है हम लोग उसके घर वालों और रिश्तेदारों पर भी लगातार नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है अरे ज्यादा पैनिक मत हो विक्रांत ने कहा वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं रह सकता कुछ ही दिन में बाहर निकल आ ही जाएगा हाँ वो तो है लेकिन हमारी टीम पर दिन पर दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस समय कंडीशन ठीक नहीं है टीम बी की मंजू मैडम लगातार संगीता मैडम और ज्यादा टेंशन में है वो तो है ही कमी नहीं विक्रांत को मंजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था मंजू हमेशा से ही ऐसी ही रही थी वो तो अच्छा हुआ की एक दिन पहले ही एक औरत के घर पर चोरी का कोई केस आ गया और टीम बी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया गया वरना अब तक तो मंजू ये छीन ही चुकी होती okay, okay. हो हूँ हो विक्रांत और सुनिधि अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से ऑफिस का दरवाजा खुला वहां सामने से पुष्कर आता हुआ दिखा ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिल रही थी उसके हाथ में कोई कागज भी था अंदर आते ही पुष्कर ने कहा प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इस वक्त ऑफिस में ज्यादा लोग थे भी नहीं सिर्फ विक्रांत सुनिधि और एक दो और ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुष्कर कौन सी अनाउंसमेंट करने वाला था विक्रांत और सुनिधि उठकर उसकी तरफ जाने लगे तभी विक्रांत को देखते ही पुष्कर ने कहा अरे विक्रांत आओ आओ ये अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए ही है ट्रेनिंग कैंप में किससे लड़ बैठे तुम और ये क्या हालत बना ली है भाई चेहरा सुजा लिया अपना पुष्कर के चेहरे की खुशी से साफ जाहिर हो रहा था कि विक्रांत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है विक्रांत ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंप में नैना से भिड़ने की कंप्लेंट ऊपर सीनियर ऑफिसर तक पहुंच गई है और फिर पुष्कर को सजा देने के लिए भेजा गया हो अगर ऐसा हुआ तो फिर बड़ी बेजती हो जाएगी यार लेकिन पुष्कर ने उस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया उसने अपने हाथ में लिया हुआ कागज खोल इसे पढ़ना शुरू कर दिया हायर ऑफिसर ने ऑफिस में पोस्ट रिलेटेड कुछ चैलेंज किए हैं वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना। पहला डिपार्टमेंट में, अच्छा में भेजा जा रहा है दूसरा चेंज ये है की आलोक सिंह को एक साल के लिए मॉनिटरिंग रूम में भेजा जा रहा है इन्हें वहां का काम संभालना होगा और तीसरा चेंज ये है कि ओल्ड केस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काफी कम ऑफिसर है इसलिए विक्रांत सक्सेना को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है और ये सारे चैलेंज आज की ही डेट से फॉलो होंगे पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा क्या सुनिधि ने चौंकते हुए कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम चुप रहो तुम होती कौन हो सवाल करने वाली फिर पुष्कर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ओल्ड केस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कोई खराब जगह थोड़ी न है वहाँ के केसेस सोल्व नहीं हो रहे थे इसलिए सीनियर ऑफिसर को किसी होनहार अधिकारी की जरूरत थी अब तुम वहाँ जा रहे हो तो आई होप अच्छा काम ही करोगे और दूसरी चीज वो डिपार्टमेंट भी हमारी टीम में ही आता है तुम्हें बस डेस्क बदलने की जरूरत है इनफेक्ट अगर ना चाहो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है हैं दरअसल ओल्ड केस डिपार्टमेंट में सभी पुराने अनसॉल्व केस भेजे जाते थे इन केसेस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है एक तो केस पुराना हो चुका होता है और ऊपर से इसमें कोई खास सबूत वगैरह भी नहीं मिलता है इस वजह से पुराने केसेस को इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है इस डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं जाना पसंद करता था अक्सर इसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ट्रैफिक पुलिस में भी ट्रांसफर कर दिया जाता था इस तरह से ये डिपार्टमेंट पनिशमेंट वाला डिपार्टमेंट बनकर रह गया था डिपार्टमेंट में अक्सर जब कोई ऑफिसर कुछ गलती करता था या फिर कोई खराब परफॉर्मेंस देता था तो उसे ही इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था विक्रांत ने अकेले दम पर हाथ काटने वाले केस को सॉल्व किया था लेकिन फिर भी उसका सारा क्रेडिट राघव को दे दिया गया इसमें कहीं ना कहीं पुष्कर का हाथ था उसने ही जानबूझकर कर यह सब करवाया था विक्रांत के बगल में बैठा श्रेयस इस बारे में कुछ बोलना चाहता था लेकिन पुष्कर ने उसे आंखें दिखाकर चुप करवा दिया ये सब किस हिसाब से किया गया है सुनिधि अब खुद को नहीं रोक सकी उसने सीधे ही बोल दिया विक्रांत सर ने इतना बड़ा केस सोल्व किया है डिपार्टमेंट से उन्हें अवार्ड भी दिया गया है हम वो सब भुला कर उन्हें ओल्ड केस डिपार्टमेंट में क्यों भेजा जा रहा है संगीता मैडम को इसके बारे में पता है क्या बोली तुम तुम औकात से ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम सीनियर हूँ मैं तुम्हारा ये सब डिसीजन सीनियर्स का है इसमें तुम्हारी संगीता मैडम कुछ नहीं कर सकती समझे कुछ करने को उससे में कहा हमेशा सीनियर होने का ही रौब झाड़ते रहते हैं सुनिधि ने बड़बड़ाते हुए कहा वो दरअसल विक्रांत को कुछ बोलने के लिए उकसाने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत न जाने किस ख्याल में खोया हुआ था वो कुछ भी नहीं बोला काफी देर तक शांत रहने के बाद अचानक ही विक्रांत ने कहा समझ गया मैं समझ गया विक्रांत को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने पर विक्रांत के मन में क्या आया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को